नोशो टॉक। काहे होत अधीर नंबर एट पहला प्रश्न आपने कहा कि गणित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 गुरु का उल्लू के पट्ठे तू उल्लू का पट्ठा ही रहा अरे ना समझ शिश ने कहा इसमें ना समझी कैसी अरे आपको आपके पुण्यों का फल मिल रहा है गुरु का फिर मैं कहता हूं कि जरा गौर से देख मेरे पुण्यों का फल यह स्त्री नहीं है इस स्त्री के पापों का फल मैं हूं इसको दंड दिया जा रहा है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 प्रेम तुम्हारे भीतर प्रार्थना का बीज इस बीज को बो सींचो असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई स्मरण करो मीरा को और ऐसे ही पानी से नहीं सींची जाएगी यह प्रेम की बोल असुवन जल सींच सींच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 हाथ रस्सियों से बांध रखे पैरों को डंडों से बांध दिया ताकि वो झुक न जाए नहीं तो दस साल कोई खड़ा रहेगा सारा शरीर सूख गया और पैर हाथी पांव हो गए सूज गए सारा खून पैरों में समा गया इस विक्षिप्त आदमी को महात्मा की तरह पूज रहे हो दिन रात पूजन चल रही मैंने कहा कभी उनसे पूछा कि क्यों खड़े हो तो उन्होंने कहा ताकि ना आ जाए क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति सही जब सब सो जाएं तब भी सैमी जागता है मगर मैंने कहा कभी कृष्ण को तुमने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 हमारे मुल्क में तो औपचारिक हो गई ये बात क्या आपके आशीर्वाद से वो कहने लगे मिनिस्टर हो गया मैंने कहा मैंने ये आशीर्वाद दिया नहीं मुझ पे ये पाप थोपो मत मुझे क्यों फंसाते हो <laughs> कयामत के दिन तुम्हारे साथ मैं भी बंधूंगा <laughs> तो तुमने इन्हें क्यों आशीर्वाद दिया था मैंने दिया ही नहीं मैंने तभी तुम्हें कह दिया था कि आशीर्वाद तुम किसी और से मांगो मैंने कहा कुछ तृप्ति हुई उन्होंने कहा कि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 खूब भाई मूर्तिकारों को बुद्ध की प्रतिमा न नेपाली है न भारतीय यूनानी उसके नाक यूनान से उधार लिए गए तुमने जैन मंदिर में जाकर देखा चौबीस तीर्थंकरों की मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी जरा भी भेद नहीं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 फिर मैंने कहा शास्त्र का आधार लेते थे अपने लड़के को संन्यास से बचाने के लिए अब शास्त्र का आधार नहीं लेते अपने को संन्यास में डुबाने के लिए तो शास्त्र भी बस तुम्हारे जब काम पड़े तुम्हारे मूढ़ता के विस्तार में जब सहयोगी हो तब उनका उल्लेख कर लेना शास्त्रों से भी लोग अपना हेतु सिद्ध करते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 इतना ही अगर कर सको तो काफी आखिरी प्रश्न मैं परम आलसी हूं